ध यतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा विधितान्ा विमोच्यसे यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यतता ब्रह्मणो वेद से बहु बहु मुखे द्वार वेदद्वारेण अवगम्यम ब्रह्मणो मुखे वितता तद्यथा जुहुमा उच्य वाचि प्राणुम इदय कर्मजा कायिकवाचिकनसकर्मोद्भवान्दिता सर्वान्नात्मजान निव्यापारो हि आत्मा अत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभा न मद्यापाराइ निव्यापारह उदासीन ज्ञावा अस्मदर्शना मोक्ष्यसे संसारबंधना